उन्हें मंत्रियों को साथ लिया पुष्पक विमान पर आरूल हुआ और धावा बोल दिया श्वेत द्वीप पर श्वेत द्वीप के पास आते ही पुष्पक का उड़ना बंद हो गया श्वेत द्वीप की प्रभा से पुष्पक विमान में प्रभा नहीं रही तेज नहीं रहा वो चल नहीं सका अब वहीं विमान को और मंत्रियों को छोड़ करके अकेले रावण श्वेत द्वीप में गया ये वैष्णव संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि श्वेत द्वीप के राजा अनिरुद्ध हैं और वहां सब गौरवर्ण के श्वेत द्वीप के सब लोग गौरवर्ण के होते हैं बड़े तेजस्वी होते हैं वहां शोक भय बुढ़ापा मृत्यु ये प्र... कभी किसी को नहीं होता है सो जो श्वेत द्वीप में प्रवेश करने लगा रावण सो एक स्त्री ने अपने हाथ से उसको पकड़ लिया और पूछा तुम कौन हो कहा से आए हो किसने तुमको यहां भेजा है अब तो बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। और हंसें उसको देख देख के और खेले और उनके हाथ का वो खिलौना बन गया उसके हाथ से उनके हाथ में उनके हाथ से उनके हाथ में जैसे गुड़िया से कोई खेले वैसे खेलने लगी रावण से अब तो बड़ी मुश्किल से रावण वहां से छूटा और बड़ा आश्चर्य हुआ उसके मन में वो अपने मन में सोचने लगा कि बस बस अब हम तो यही आवेंगे विष्णु के हाथों से मरेंगे और मर के यही बैकुंठ में आएंगे ये तो बैकुंठ है तो अब हमको वही काम करना चाहिए जिससे विष्णु भगवान हमारे ऊपर नाराज हुए ऐसे ही काम हमको करना चाहिए ये सोच करके उसने वन में से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया जानन ने पर आत्मान सजहरावनी सुताम माँ त्रिवत्या मा सकांक्ष अगस्त जी कहते हैं कि तुमको परमात्मा जान करके ही रावण ने जानकी जी का हरण किया था और माता की तरह उसने जानकी जी का पालन किया और उसके मन में यही आकांक्षा थी कि तुमसे तुम्हारे हाथों से उसका बध हो राम परमेश्वरो सकल जाना सिज्ञान दृ भूतम भव्य मिदम त्रिकाल कलना साक्षी विकल्पोज्जिता भक्ताय सकला कुरिया संहतिम शरणवन मनुजा कृत मुनि बचो धासी सलोकारचित हे राम तुम परमेश्वर हो विज्ञान ही तुम्हारी दृष्टि है तुम सब कुछ जानते हो जो हुआ वो भी जानते हो जो होगा वो भी जानते हो त्रिकाल कलना के साक्षी हो तुम में कोई भेद नहीं है भक्तों की अनुवृत्ति के लिए उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही आप सारी की सारी क्रिया करते हो इस प्रकार अगस्त जी ने भगवान रामचंद्र की स्तुति की रामचंद्र ने अगस्त की पूजा की और अगस्त्य जी महात्माओं के साथ खुश होकर अपने आश्रम में चले गए राम सीता और भाइयों के साथ मंत्रियों के साथ संसारी के समान अयोध्या में रहकर राज्य करने लगे और बहुत वर्षों तक रहे वो विषयों का भोग करते थे परन्तु उनके हृदय में आसक्ति कहीं नहीं थी वो श्री जानकी जी के साथ विराजमान थे हनुमान आदि संत बानर उनके आसपास रहते थे एक दिन पुष्पक विमान लौट कर आया और उसने कहा कि महाराज कुबेर जी ने हमको आपके पास भेजा है कि पहले कुबेर से तो रावण ने जीत लिया था अब रावण को राम ने जीत लिया तो तुम राम की सेवा करो हमारे पास रहने की आवश्यकता नहीं है जब तक राम मर्तलोक में रहें तब तक पुष्पक विमान उन्हीं के पास रहे सो तो रामचंद्र ने कहा कि देखो पुष्पक तुम जा करके के कुबेर जी की सेवा करो जब मैं तुम्हारा स्मरण करूं तब मेरे पास आना इस समय तो उन्हीं के पास रहो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है इसके बाद श्री रामचंद्र भगवान अपने पूर्व कार्य को देखने लगे भ्रातृिर मंत्र भी सार्धम जथा न्यायम चकार भाइयों के साथ और मंत्रियों के साथ जथा न्याय रीति नीति को बिना छोड़े बिना बदले रामचंद्र सारा व्यवहार करते थे जिस समय लोकनाथ रमापति भगवान श्री रामचंद्र पृथ्वी का शासन कर रहे थे उस समय सारी पृथ्वी में खूब खूब खुँँ अन्न की उत्पत्ति होती थी और सब पेड़ों में ठीक ठीक फल लगते थे और लोग धर्मपरायण थे कुत्रियां पतिव्रता थी किसी को पुत्र की मृत्यु देखने में नहीं आती थी क्योंकि उन दिनों में भगवान श्री रामचन्द्र राजा थे सीता और रामचंद्र विमान पर चढ़ करके सारी पृथ्वी पर विचरण करते थे भाइयों के साथ और घूम के आते थे समारोजी ये ये कि ये भी गृहस्थ धर्म है कि पति तो सब जगह जाता आता रहता है कभी कभी पत्नी को भी अपने साथ ले जाए सेवकों को भी अपने साथ ले जाए और घुमा फिरा करके देश का तीर्थ का पवित्र स्थलों का दर्शन करावे तो सीता जी के साथ राग हो, श्रेष्ठ विमान पुष्पक पर आरूढ़ होते बानरों को बुलवा लेते भाइयों के साथ और सारी पृथ्वी की यात्रा कर आते या अमानुषाणी कारजाणी चकार बहुसो भूवि पृथ्वी में उन्होंने अनेकों बार ऐसे काम किए जिसको मनुष्य नहीं कर सकते एक बार उन्होंने देखा कि ब्राह्मण का पुत्र छोटी उम्र में मर गया है और ब्राह्मण बहुत बिलाप कर रहा है अब भगवान श्री राम ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और वन में तपस्या करते हुए शूद्र को मारकर ब्राह्मण बालक को उन्होंने जीवित कर दिया और शूद्र को स्वर्ग दिया ये बात लोगों की समझ में इसलिए नहीं आती है कि उनके मन में तपस्या का महत्व तो बैठा हुआ है कि तपस्या जरूर करनी चाहिए ये बहुत बढ़िया चीज है बस वो ऐसे ही है जैसे ये दवा जरूर खानी चाहिए बहुत बढ़िया है असल में राजा का कर्म है कि जिसकी जहां ड्यूटी है उसका वो काम ठीक ठीक करे एक सैनिक को पहरे पर बंदूक देकर के खड़ा कर दिया गया है कि तुम यहां रह के पहरा देना अब वो वहां पहरा न दे के कहीं दूसरी जगह चला जाए और वेद का पाठ करने लगे सस्वत और कहे कि मैं बड़ा उत्तम कर्म कर रहा था तो वो सैनिक सजा देने योग्य है कि नहीं है वहां सजा वेद पाठ करने की नहीं है वहां सजा अपनी जो ड्यूटी है वो छोड़ देने की है एक सिपाही एक सिपाही खड़ा है चौराहे पर उसको देखा उसने कि एक कोई गरीब आदमी बीमार वहां पड़ा है और उठा के वो चिकित्सा करने के लिए अस्पताल में ले गया तो चौराहे पर तब तक तो सब एक्सीडेंट हो गए तो उस सिपाही ने अपराध किया असल में अपनी अपनी ड्यूटी ही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है स्वे स्वे धिकारे जहां निष्ठा सगुण परिकीर्तिता तो भगवान रामचंद्र जब स्वयं परमेश्वर राजा के रूप में प्रकट हुए हैं तो उसमें तपस्या करने से या झाड़ू लगाने से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता जिसको उन्होंने तपस्या में नियुक्त कर रखा है वो तपस्या करे और जिसको झाड़ू लगाने में नियुक्त कर रखा है वो झाड़ू लगावे डॉक्टर का काम वकालत करना नहीं है और वकील का काम डॉक्टरी करना नहीं है अपनी अपनी ड्यूटी में स्वेस्वे कर्मण्य भी लता संद्धि लबते न रहा तो असल में वो अधिकार निष्ठा में भगवान श्री राम चंद्र के राज्यकाल में सब लोग अपने अपने अधिकृत कर्म में जिसके लिए जो कर्म बता दिया गया था उसमें संलग्न रहते थे इस सूत्र ने उस आज्ञा का आ, उपहास किया उसकी अवहेलना की उसका तिरस्कार किया इसलिए वो मृत्युदंड का भागी हुआ कि जिससे सब लोग अपने अपने कर्तव्य के पालन में समलग्न रहे और एक ये है दृष्टि आज की रखें और तौलें उस समय को तो ये तो बिल्कुल गलत है उस समय की दृष्टि रख के उस समय को तौलना चाहिए जिस दृष्टिकोण से जो बात कही गई है उसी दृष्टिकोण से उस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए ये वस्तु और कर्म में जो गुण बुद्धि है वो यदि जीव चेतन की चैतन्य जीव की अधिकारी की उपेक्षा करके है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है अब वो ब्राह्मण बालक जीवित हो गया शूद्र को तपस्या का जो फल है वो तुरंत मिल गया तो इस प्रकार लोगों को उपदेश करने के लिए रघुनंदन भगवान श्री रामचंद्र ने कोटिस स्थापया मास शिवलिंगानी सर्वसहा वैष्णव और सयू का झगड़ा न हो इसके लिए करोड़ों शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री रामचंद्र ने की सीता जी को सब भोग प्राप्त हुए धर्म के अनुसार राज्य का शासन किया और उन्होंने ऐसे ऐसे चरित्र किए जिनको लोग सुन के पढ़ के धर्मात्मा बने और लोगों का अंतकरण शुद्ध होए दस हजार वर्ष तक माया मानुष विग्रह भगवान श्री रामचंद्र ने राज्य किया विधि पूर्वक और सारा लोक सारी प्रजा उनके अनुकूल रही रामचंद्र भगवान एक पत्नी व्रत थे स्त्री के लिए व्रत धर्म का वर्णन यथास्थान सुनने में आता है परंतु पत्नी व्रत का वर्णन तो अनन्यागामी है अनन्यागामी है अर्थात भगवान श्री राम चंद्र ने इस धर्म को प्रतिष्ठित किया एक पत्नी व्रतो रामो राज ही सर्वदा सुचि ही एक पत्नी व्रतो राम रामचंद्र का व्रत था ये हमारे तो एक ही पत्नी सीता हैं, नहीं तो पहले राजा लोग अनेक विवाह कर लिया करते थे दशरथ जी के ही बहुत सारी पत्नियां थी परंतु रामचंद्र ने एक एक क्रांतिकारी कदम उठाया बड़े बूढ़ों में जिसको बुरा नहीं माना जाता था लोग बहुत सारी पत्नी रखते थे रामचंद्र ने कहा कि ये होवे बड़े बूढ़ों की परंपरा लेकिन हम तो एक नवीन परंपरा की स्थापना करेंगे और घर गृहस्थी में रह के जितने जिस धर्म का पालन करना चाहिए वो सब उन्होंने पालन किया जिससे दूसरे लोग उस धर्म का पालन करें सीता प्रेमणा अनुवृत्त्या च्रयो दमेन चो मनोहरा साध्वी भावज्ञा साहिया भिया श्री जी रामचंद्र से प्रेम करती थीं। पत्नी का पति से प्रेम होना चाहिए परंतु प्रेम निकम्मा प्रेम नहीं हंसने के लिए प्रेम हो और सेवा के लिए प्रेम न हो तो वो प्रेम बांझ प्रेम हो जाता है प्रेम भी था और उसको सेवा प्रेम जहां होता है विश्वास में से तो प्रेम निकलता है जितना पति पत्नी का परस्पर विश्वास होगा उतना ही प्रेम होगा और जहा प्रेम होगा वहां सेवा होगी और सेवा अहंकार से नहीं होती विनय से होती है विनय रखना आवश्यक है जब विनय में सेवा अपनी इंद्रियों का भोग लेने के लिए नहीं होती है अपनी इंद्रियों के संयम के लिए होती है तो जान जी श्री रामचंद्र जी को के भाव को सब भाव को समझकर सब काम करते और उनके सामने निर्लज होकर नहीं रहतीं संकोच से रहती थीं और उनका आदर करती थीं और साधवी थीं और हर प्रकार से अपने पतिदेव के मन को प्रसन्न करते और अपने पास खींच करके रखती थीं सीता प्रेमणा अनुभव्याचो प्रश्रेण दमेन चर्तुर्मनोहरा साधवी भावज्ञा सा एकदा क्रीडा विपिने सर्व भोग सम दिव्य भवने सुखासीनम रघु एक दिन क्रीडा उद्यान में जिसमें सब भोग की सामग्री थी एकांत दिव्य भवन था रघुनंदन सिंहासन पर बैठे हुए थे नील मणि के समान चमाचम जगमग जगमग रघुनंदन का शरीर चमक रहा था और दिव्य आभरण धारण किए हुए थे और मुख प्रसन्न था शांत थे और उनका वस्त्र तो ऐसा था जैसे हजारों बिजली इकट्ठी होकर के चमक रही हूँ और श्री जानकी जी कमल नैना श्री जानकी जी सर्व अभरण से भूषित होकर हाथों से उनके पाँव सहला रही थी और उन्होंने श्री रामचंद्र से निवेदन किया देव देव जगन्नाथ परमात्मन सनातन चिदानन्दादि मध्यांत रहता शेष कारण देव देवदेवा समासाध्य मामेकांत मृवन बचा बहुशोर थयम आनास्ते वैकुंठागमनम प्रति उन्होंने भगवान के चरण एकांत में पकड़ लिए और बोली कि देव देव जगन्नाथ सनातन परमात्मन हे चिदानंद हे आदि मध्य अंतरहित हे अशेष कारण सबके सब देवता एकांत में मेरे पास आए थे और उन्होंने बहुत बहुत प्रार्थना की है कि अब भगवान श्री रामचंद्र बैकुंठ में पधारें कहते हैं बरसों से तुम्हारे साथ देवी वो लोक में रह रहे हैं और हम लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है सनातन बैकुंठ सुना पड़ा है सो हे जगत धात्री कमल लोचन राम आगे आवे और तुम भी वहाँ बैकुंठ में चलो सो हम लोगों को चल करके स्नात करो ऐसी प्रार्थना देवताओं ने हमसे करी है सो आप वो तो मैंने प्रार्थना आप तक पहुंचा दी आप ऐसा कीजिए ये मेरा कहना नहीं है क्यों जद जुगतम तत्कुरुषवाद्य नाहम आज्ञा पय प्रभु ये रामायण में ये शिष्टाचार बरता गया है कि कभी किसी को कोई बात नई भी बताते हैं तो बोलते हैं स्मारये तमाम न शिक्षय हम तुमको याद दिलाते हैं हम तुमको शिक्षा नहीं देते हैं माने आपको तो पहले से मालूम ही है हम तो सिर्फ याद दिलाने का काम कर रहे हैं शिक्षा देना हमारा काम नहीं है इसी प्रकार यहाँ श्री जानकी जी कहते हैं कि महाराज हमारे पास जो प्रार्थना पत्र आया सो मैंने आपके सामने रख दिया अब करना तो वही चाहिए जो उचित हो जल जुग तम तत्पुरुषवाद दियो नज्ञा प्रभो प्रभु मैं आपको आज्ञा नहीं देती हूँ जो ठीक हो वो आप कीजिए श्री सीता जी का वचन सुन कर के राम ने क्षण भर ध्यान किया और बोले कि देवी मुझे मालूम तो सब है लेकिन उपाय करके चलना चाहिए कर उपाय क्या करना चाहिए कल कर लोकापवाद की कल्पना करनी चाहिए और वो तुम तुम्हारे साथ संबंध रखने वाला होना चाहिए सो मैं तुम्हारा भी त्याग करके जैसे लोकापवाद से मैं डर गया हूं इस प्रकार आ, मैं यहां से जाऊं इसमें अनेक बात है प्रजा के प्रेम की बात है वो तो अलग है और छोटी बात है इतना बड़ा अन्याय करने पर भी हमारे गुरुजनों ने बताया कि ये नहीं देखना है कि राम का प्रेम सीता से कितना है असल में जब वक्ता कोई बात कहता है तो उसके मन में एक विवक्षा होती है वो कुछ कहना चाहता है तो ये देखना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहता है वक्ता की विवक्षा क्या है वक्ता इस प्रसंग में ये नहीं कहना चाहता है कि राम का सीता से कितना प्रेम है वो ये कहना चाहता है कि सीता का राम से कितना प्रेम है ये देखने का है इस प्रसंग में कि सीता का राम से कितना प्रेम है यदि विवक्षा वक्ता की छोड़कर और अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी आकांक्षा योग्यता आसक्तिश्च वाक्यार्थक ज्ञाने हेतु तो। ये देखना पड़ता है कि वक्ता क्या कहना चाहता है और शब्दों में क्या योग्यता है और प्रसंग कैसा है इस तात्पर्य क्या है इन बातों का विचार करके निर्णय करना पड़ता है तो यहाँ वक्ता का तात्पर्य यह है कि वक्ता ये देख ले कि सीता जी रामचंद्र से कितना प्रेम करती हैं अन्याय करने पर भी छोड़ देने पर भी कठोरता बरतने पर भी सीता जी का प्रेम श्री राम के प्रति बढ़ता है घटता नहीं है दिनों दिन बढ़ता ही जाता है ये समझाने के लिए ये सीता के त्याग का प्रसंग है सो बोले कि देवी तुम्हें बन तो बहुत प्यारा है सुमहें बन में छोड़ दूंगा एक बात और है कि ये बालक जो है ना वो हर समय माँ की गोद में और बाप की गोद में और रिश्तेदारों की गोद में इससे वो बिगड़ जाते हैं उनको बचपन से ही स्व स्वावलंबी रहने की अपना काम सब कर लेने की और ऋषि मुनियों के अंदर जैसा त्याग जैसी तपस्या होती है वो ग्रहण करने की योग्यता आनी चाहिए तो बाल्मीकि आश्रमांति तुम्हारे दो कुमार पैदा होंगे वाल्मीकि के आश्रम के पास गर्भ बिल्कुल स्पष्ट है सब लोग देख रहे हैं सो तुम लोगों के विश्वास के लिए सबके सामने फिर आकर के शपथ करना और पृथ्वी के बिबर में प्रवेश करके बैकुंठ जाना पहले तुम, तुम जाओगी और उसके बाद मैं बैकुंठ जाऊंगा आओ हम लोग एकांत में ये निश्चय कर लें असल में ये मैत्री का विश्वास का प्रेम का एक ये भी स्वभाव है कि आपस में एकांत में कुछ ऐसा रहस्य रखते हैं ऐसी चर्चा रखते हैं प्रेम में कुछ प्राइवेट दो प्रेमियों में कुछ न कुछ ऐसा प्राइवेट रहता है जो दूसरों को माफ न के बारे में वो दोनों एकांत में बैठ के बात कर सकें कि ये बात हमारे और तुम्हारे सिवाय दूसरे को मालूम नहीं है अगर ये बात नहीं होगी तो प्रेम कैसा तो कुछ बातें ऐसी थीं जिनमें कई बार ये बात देखने में आती है कि सीता रामचंद्र को तो परस्पर वो बात मालूम है परंतु लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं है असल में जीव राम और राम की शक्ति तो एक है और कभी कभी अध्यारोपित शक्ति का वियोग भी, भी होता है जो अध्यारोपित शक्ति है बनावटी सीता है उसको तो रावण भी हर के ले जाता है लेकिन जो असली सीता है उनका राम से पृथक अंतरधान होकर रहना तो है लेकिन उनका नाश नहीं है और अपहरण भी नहीं है परंतु लक्ष्मण जी से सीता जी का प्रसंग जो है वो वहाँ भी छिपाया गया और यहाँ भी छिपाया गया लक्ष्मण जीव हैं लक्ष्मण शेष हैं और ये भगवान और भगवान की शक्ति अभिन्न है इसलिए इनका ज्ञान इनका ज्ञान अखंड है अब ये बात उन्होंने कह, कह दिया जानकी जी को और उसके बाद ज्ञान लक्षण भगवान श्री रामचंद्र मंत्रियों के साथ जो कि मंत्र तत्व को जानते हैं सेनापतियों के साथ घिर के फिर अपना सब काम करने लगे भगवान श्री रामचंद्र के यहाँ केवल गंभीर शास्त्र चर्चा या राजनीति की चर्चा ही होती हो सो बात नहीं उनके पास हंसी खेल की बात भी होती रहती थी हास्य प्रौढ़ सुज्ञा हा शय तस्थिता हरिम भगवान को हंसाने के लिए भी कई सखा थे जो भगवान श्री रामचंद्र की को हंसाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी कल्पना करके और उनको हंसाते थे बराबरी के लोग भी जो लोग बराबरी का दावा करके उनको हंसा सके ऐसे लोग भी राम दरबार में रहते थे एक बार मैंने देखा हमारे एक महात्मा थे उनसे एक आदमी ने आके कहा कि महाराज हमको झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो छोड़े नहीं छूटती है मैं बेमतलब दिन भर में दस झूठ तो बोलता ही हूं बिना किसी मतलब के झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तो महात्मा जी ने कहा है कि देख तू कहा कि देख तू एक काम कर तू आंख बंद करके आध घंटा बैठ जाएगा आसन से और ये कल्पना कर कि मैं रामचंद्र भगवान के दरबार में हूं और ऐसी ऐसी झूठ में बोल रहा हूँ बोलना मन ही मन झूठ बोलना ऐसी ऐसी झूठ में उनसे बोल रहा हूँ कि वो ठठा-ठठा के हंसते हैं तो तुम आध घंटा रोज राम भगवान को हंसाने की अपनी ड्यूटी ले लो और झूठ बोल बोल करके उनको हंसाया करो हे भगवान तुम ये सोच लो कि हम राम दरबार के जो करें दरबार के विदूषक हैं तुम ये निश्चय कर लो अब महाराज ऐसा बताया उन्होंने वो तो ऐसे ही करने लगा थोड़े दिनों के बाद उसका मन एकाग्र हो गया और भगवान की लीला में उसका प्रवेश हो गया यही तो इन सब कथाओं का आ, सार है कि कोई भय से काम से क्रोध से लोभ से कैसे भी अपना मन भगवान में लगावे तो उसका कल्याण हो जाता है सो एक दिन एक दिन कथा के बातचीत के प्रसंग में एक विजय नाम का विदूषक था रामचंद्र भगवान का उसका नाम था विजय सो so, उन्होंने रामचंद्र ने पूछा कि क्यों भाई विजय ये हमारे पूर्ववासी और गांव के लोग हमारी अच्छाई बुराई के बारे में क्या क्या चर्चा करते हैं सीता के बारे में माता के बारे में भाइयों के बारे में कैकई के बारे में तुम डरना मत मुझसे बिल्कुल सच सच कहना मैं अपनी सौगंध दिला के तुमसे ये बात पूछता हूँ सा पी तो सी ममो परी अब तो विजय ने कहा कि देव, सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि श्री रामचंद्र तो सर्वज्ञ हैं और उन्होंने बड़ा दुष्कर काम किया है लेकिन एक बात में आपकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि रावण को मार करके ये सीता को फिर घर में ले आए सीता के ऊपर नाराज होना चाहिए सो उसके ऊपर नाराज नहीं हुए और महल में ला के रख लिया अब सीता के संभोग से उनको क्या सुख होता होगा जब वो सोचते होंगे की एकांत में जंगल में दुरात्मा रावण सीता को हर के ले गया तो अब तो हम लोगों की स्त्रियों का भी कोई हरण करके ले जाएगा तो हमको भी उसका सहन कर लेना चाहिए क्योंकि जैसा राजा होता है वो वैसी प्रजा होती है जादृक भवति वही राजा तादृश्यो नियतम प्रजा जैसा राजा होता है वो वैसी प्रजा होती है अब श्री रामचंद्र ने विजय के मुंह से जब ये बात सुनी तो धीरे धीरे जितने स्वजन संबंधी थे सबसे एकांत में उन्होंने बात की सबने कहा कि राम बात तो ये सच्ची है इस तरह की चर्चा तो गांव में चलती जरूर है श्रीमदभागवत में भी ये प्रसंग आया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कथा साफ साफ तो नहीं ली लेकिन विनय पत्रिका में गीत वो क्या नाम है गीतावली में गीतावली में और रामचरितमानस में भी संकेत रूप से इस कथा को उन्होंने लिया है निंदक मति मंद प्रजा रज निज नये नगर बसाई श्री रामचंद्र ने अपनी पत्नी की निंदा करने वाले मति मंद धोबी को अपने नगर में बसा लिया तो ये सब सूचना तो गोस्वामी जी ने भी दी है सो सब ने कहा कि हाँ राम गांव में इस तरह की चर्चा चलती है अब सबको रामचंद्र ने भेज दिया और लक्ष्मण जी को बुला के कहा की लक्ष्मण लोक में बड़ा भारी कलंक लग रहा है हम लोगों के ऊपर सीता जी को लेकर के सो तुम प्रातः काल सीता को लो और वाल्मीकि के आश्रम के पास ले जाकर छोड़ दो त्यक्वा शीघ्र रथे नुनराया पुनरायाहि लक्ष्मणवा रुकना मत सीता को छोड़कर तुरंत लौटना और एक बात और सुनो अब तक तुमने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया है कि यदि आज हमारी इस बात पर कुछ बोलोगे तो ऐसा समझना कि मुझे मार डालने का दोष तुमको लगेगा अब तो लक्ष्मण जी बेचारे चुप हो गए रामचंद्र से डर गए प्रातः काल उठ करके उस को लेकर और रथ में बैठा के सुमंत्र के साथ बन में गए और वाल्मीकि आश्रम के पास जाकर के सीता जी को उतार दिया और सीता जी से बोले कि भगवान श्री रामचंद्र ने लोकापवाद के भय से तुमको छोड़ दिया है अब तुम यहीं रहो माता जी मेरा कोई दोष नहीं है आप मुनि के आश्रम में चले जाना तो लक्ष्मण तो झट उतार के उनको लौट आए रामचंद्र के पास सीता जी को बड़ा दुख हुआ इस पर एक हमारे महात्मा थे वृंदावन में साईं उनको हम लोग कोकिल साईं भक्त कोकिल बोलते थे उन्होंने एक पूरा काव्य ही लिखा है सीता जी के परित्याग के बाद सीता जी कैसे राम का गुणगान करती थीं वाल्मीकि के आश्रम में और भगवान श्री रामचंद्र एकांत में बैठ के कैसे सीता के स्मरण में व्याकुल हो जाते थे ये बात उन्होंने कोकिल कलरव उसका नाम है कोकिल कलरव माने स्वयं वो कोकिल के रूप में रहते थे वहाँ जाके सीता जी की बात वन में सुनते और आकर श्री राम जी को सुनाते और राम जी की बात जो एकांत में राम जी करते वो सुनते और फिर जाकर सीता जी को सुनाते तो ये जो बरसों की बातचीत है वो उनके कोकिल कलर में कोकिल की कु में कब आई हुई है एक बहुत उत्तम काव्य है उस पर लिखा हुआ तो ये था एक बड़ी भारी सौगंध लगाई हुई थी कि इसको कोई खोल के पढ़े नहीं तो मैंने मैंने कहा कि अच्छा आओ अब हम इसको खोल लेते हैं हम लोग तो जरा वेदांत का संस्कार होता है ना तो निडर भी होते हैं और उस पर एक शब्द लिखा हुआ था कि इस शब्द का अर्थ जो न जानता हो वो न खोले तो हमने कहा हम इस शब्द का अर्थ जानते हैं इसलिए हमको खोल लेने में कोई हर्च नहीं है तो मैंने खोल के वो पुस्तक पढ़ी और बहुत करके मैंने उसका हिंदी अनुवाद भी करवा दिया लेकिन उनके भक्त लोगों ने उसको बाहर नहीं निकाला भाव उसमें बहुत उत्तम उत्तम भाव दिए हुए हैं परंतु एक वो काव्य ही हो जाता है कि जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में क्या सोच रही है हैं और क्या बोल रही हैं क्या गुनगुना रही हैं और रामचंद्र भगवान जो हैं वो एकांत में जब रात में होते हैं दिन में होते हैं तब जानकी जी के बारे में क्या क्या सोचते हैं अब सीता जी तो हां बड़ी दुखी रहने लगी और विलाप करने लगी मुग्ध के समान सो जब वाल्मीकि जी को पता चला तो तुरंत तो वो सीता जी के पास आए और उन्होंने देखा कि सीता जी तो परम पवित्र हैं दिव्य दृष्टि से तब उन्होंने अर्घ्य पाद्य आदि से जैसे पूजा होती है वैसे सीता जी की पूजा की उनको आश्वासन दिया और अब भविष्य की सब बात समझ करके उन्होंने सीता जी को मुनि पत्नियों को अर्पित कर दिया वे बड़ी भक्ति से दिन दिन जानकी जी की पूजा करने लगी और वो जानती थी मुनि के वाक्य से कि ये साक्षात परमात्मा की लक्ष्मी है और बड़े विनय से जानकी जी की सेवा करती थी रामोपी सीता रहता पर विज्ञान दृक् केवल आदिदेव सं्यज भोगान अखिल अन विरक्तो मुनिव्रतो भून मुनि सेविताअ्री अब सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज देने के बाद जैसे माया रहित ब्रह्म निर्गुण ऐसे ये परमात्मा केवल विज्ञान दृक् आदिदेव के रूप में विराजमान हो गए और सारे भोग छोड़ दिए और वैराग्य का परम आदर्श उनके जीवन में आया और बोलते भी कम थे मुनिव्रतो भून मुनि सेविता घृ जैसे मुनि लोग बनवासी मुनि लोग होते हैं जैसे एकांतवासी सन्यासी होते हैं इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र मौन प्राय हो करके अयोध्या में रहने लगे अब इसके बाद रामगीता का प्रसंग सीताजी के परित्याग के बाद आता है जैसे सन्यास ग्रहण के बाद निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्मात्मय की, की चर्चा आती है कि उस तरह से इस चर्चा का अधिकार भी इस प्रसंग में दिखाई दिया गया है रामायण की कीर्ति हुई जगन मंगल मंगलात्मा भगवान श्री रामचंद्र ने रामायण कीर्ति की स्थापना की और जैसे पहले के राजा लोग रहते थे और बड़े बड़े राजा लोग जिस धर्म कर्म का सेवन करते थे उसका उन्होंने सेवन किया सौमित्रिणा पृष्ठ उदार बुद्धिना राम कथा प्राह पुरातनी सुभा लक्ष्मण जी के पूछने पर श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र का मनोरंजन करने के लिए और ये देखकर कि ये किसी से बात नहीं करते हैं तो सौमित्रिना पृष्ठ उदार बुद्धिना लक्ष्मण जी कैसे हैं का बड़े उदार हैं ये भी एक सेवा करने की पद्धति है वो देखते हैं कि रामचंद्र भगवान बोलेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा क इसलिए इनको बोलने का कोई अवसर मिले इसके लिए पुरानी पुरानी बातें उनसे जो अच्छी अच्छी बातें और पुरानी पुरानी बातें हैं वो पूछते हैं रामचंद्र ने उन्हें अनेक कथाएं सुनाई रापो द्विजस् तिरजक राघव रामचंद्र पुराने राजाओं की कथा सुनाते नृग की कथा भी नृग की कथा भी रामचंद्र ने लक्ष्मण को सुनाई वाल्मीकि रामायण में तो नृग की कथा बड़े विस्तार से है ये नृग की कथा यह है देखो कि उन्होंने बहुत धर्म किया स्मार्त धर्म श्रौत धर्म के पालन में कोई त्रुटि निर्ग की ओर से की नहीं गई थी लेकिन भगवत आश्रय नहीं था उनके धर्म में को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया और धर्म का पालन बड़ा प्रबल किया उनको क्या अर्थ क्या अर्थ की प्राप्ति हुई क्या विशेषता मिली तो भागवत धर्मी नृज नहीं थे उन्हें इतने बड़े दान का फल जरा सी गलती होने से नहीं मिला और फिर जब भगवान ने कृपा करके उनका उद्धार किया तभी उनको मिला और अजामिल अजामिल ने कोई धर्म नहीं किया था कोई धर्म नहीं किया था भ्रष्ट था उसके मुख से अकस्मात बेटे का नाम निकला भगवान का नाम नहीं बेटे का नाम निकला और भगवान ने कृपा करके उसका कल्याण कर दिया उ त्यक्वा स्वधर्मम चरणाम बुजम हरेर भजन नपको थपते ततो यदि य बा भद्र मभूदमुष्य कि यद्र मभू दमुष्य किम को तो स्वधर्मता एक एक प्रसंग जो भागवत में है वो भागवत धर्म और अन्य धर्म की तुलना करके भागवत धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए है नारायण अब यहाँ एक लौकिक दृष्टि से भी बाल्मीकि रामायण में नृग की बड़ी गलती बताई हुई है वो ये गलती बताई हुई है कि जब उनकी दी हुई गाय एक ब्राह्मण के दल में से दूसरे ब्राह्मण में मिल गई और दोनों दावा करने लगे लग गए मान दोबारा दान दे दी गई और दोनों दावा करने लगे कि गाय हमारी तो वो उनके पास निर्णय के लिए आये दोनों और एक महीने तक उनके दरवाजे पर दोनों ब्राह्मण अपनी गाय लेकर के रहे कि हमको न्याय दे दीजिए तो जब वो कहे कि गाय हमारी है तो गिरगिट की तरह सिर हिलावे हाँ हाँ यही तो मैं भी कहता हूँ जब दूसरा ब्राह्मण कहे कि ये गाय हमारी है तो उसको भी कहे हाँ हाँ गिरगिट की तरह दोनों को सिर हिलावे तो दोनों ब्राह्मणों ने कह दिया कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ तो ये न्याय देने में जो राज्य की ओर से विलम्ब होता है वो राजा के लिए बहुत बड़ा अपराध बहुत बड़ा पाप होता है तो ये राज्य देने में न्याय देने में जो विलंब था उसके कारण राजा नृग को गिरगट होना पड़ा ये बात वाल्मीकि रामायण पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है एक दिन एकांत में भगवान श्री रामचंद्र बैठे हुए थे रामचंद्र तो वो हैं लक्ष्मी जिनके चरणों का लाड़ प्यार करती हैं अब लक्ष्मण जी उनके पास आये और उन्हें तो शुद्ध भावना प्राप्त हो गई थी प्रणाम करके बड़ी भक्ति से प्रणाम ऊपर से भी होता है हो आहा। आहा। वो जो ऊपर से प्रणाम होता है उस प्रणाम से ज्ञान नहीं मिलता है तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश् न सेवया ये तीनों बात दम्भ से हो सकती हैं सिर किसी के चरणों में सिर रखना प्रणिपात और परिप्रश्न और बढ़िया बढ़िया प्रश्न करना और सेवा करना ये तीनों बात दम्भ से हो सकती है तो ऐसा जो दम्भ से भी करेगा उसको महात्मा लोग ज्ञान का उपदेश तो कर ही देंगे लेकिन ज्ञान उसको ग्रहण नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि श्रद्धा वान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञान का ग्रहण तो तब होगा जब हृदय से श्रद्धा होगी आ, श्र... हृदय से श्रद्धा होगी और तत्परता होगी उसके अनुसार आचरण होगा और अपनी इन्द्रियां काबू में होंगी इन तीनों में से यदि एक बात भी कम होगी तो ज्ञान नहीं होगा सो श्री लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया बड़े प्रेम से और विनय से युक्त हो करके बोले उन्होंने रामचंद्र भगवान से कहा ये ऐसे ही प्रसंग है हो जैसे वेदांत का स्वाध्याय पुराने महात्माओं में पहले चला करता था ठीक उसी ढंग की ये बातचीत है जो ये लाउड स्पीकर लगा के और पर्चा बांट के गांव के लोगों को इकट्ठा करके अपना भगत बढ़ाने के लिए जो वेदांत सुनाया जाता है ना वो नहीं है ये उसमें तो कहानी किससे मनोरंजन वो तो जरा दुकानदारी की बात होती है इसमें जो वेदांत का चर्चा है वो तो महाराज कई लोग तो सुन भी नहीं सकते इतने गंभीर ढंग से उसका निरूपण है उन्होंने कहा कि आप संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं शुद्ध बोध हैं साक्षी हैं और निराकार हैं परंतु आपका ये स्वरूप जो ज्ञान दृष्टि से संपन्न महापुरुष हैं उनको मालूम पड़ता है जिन लोगों ने आपके पादाब जो भृंग आपके चरण कमल के जो भौवरे हैं भक्त उनका संग जिन्होंने किया है उनको ये बात मालूम पड़ती है सबको मालूम नहीं पड़ती सो मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं और मैं चाहता क्योंकि आपके जो चरणार बिन्द हैं वो संसार सागर से छुड़ाने वाले हैं और बड़े बड़े जोगी लोग उनका ध्यान करते हैं यथाजसा ज्ञान अपार बारिधि सुखम तरस्यामी हे प्रभु बड़ी आसानी से मैं अज्ञान रूप अपार समुद्र को आसानी से पार कर जाऊं अज्ञान का समुद्र पार कर जाऊ भवसागर पार कर जाऊं ऐसी शिक्षा मुझे दीजिए लक्ष्मण जी की बात सुन करके प्रपन्नाति हरी हरि भगवान श्री रामचंद्र बड़े प्रसन्न हुए कओ अब हम लोग तत्व ज्ञान की चर्चा करें विज्ञान मज्ञान तम प्रशांत ये श्रुति प्रपन्नम क्षतिपाल भूषण अज्ञान तमस की प्रशांति के लिए विज्ञान ही एकमात्र उपाय है और कौन सा विज्ञान का जो श्रुति तात्पर्य के द्वारा निश्चित होता है मनमानी कल्पना का जो विज्ञान है वो अज्ञान को निवृत्त करने में समर्थ नहीं है सो भगवान श्री रामचंद्र ने उस विज्ञान का निरूपण प्रारंभ किया ये बात भी सामान्यतः लोगों की समझ में नहीं आती यदि योग से ब्रह्मात्माय के बोध हो जाए तो उपनिषद का स्वाध्याय व्यर्थ हो जायेगा यदि उपासना से भी ब्रह्मात्मय के बोध हो जाए तो उपनिषद का तत्वमस्यादी महाबाक के उपदेश जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। यदि धर्म कर्म करने से भी हो जाए तब भी वो व्यर्थ हो जाएगा उसकी सफलता तो तभी होगी जब कोई ऐसा काम जरूर होवे कि जो महावाक्य के, के बिना होवे ही नहीं तब तो महावाक्य का अकाट्य प्रमाण्य स्थापित होगा कि हा भाई इनकी आवश्यकता है नहीं तो महावाक्य फिर अनुवादक होंगे जोग से जो, जो अनुभव हुआ उसमें वेद की प्रामाणिकता ही नहीं रहती है कह भाई जो हम देख के आंख से आए थे उसका वर्णन वेद में है जो उपासना से देख के आए थे उसका वर्णन है जो धर्म से देख के आए थे उसका वर्णन है तो अनुवाद जो है उसमें प्रमाण प्रमाणता नहीं होती वो तो अर्थवाद विधया प्रमाण होता है मुख्य प्रमाण तो तभी होता है जब अज्ञात ज्ञापकत्व हो जो और किसी भी प्रकार से जो बात मालूम नहीं पड़ती है वो जदि वेदांत से मालूम पड़े तब तो वेदांत सच्चा और नहीं तो वेदांत सुनी सुनाई देखी दिखाई कहने वाला सो नारायण रामचंद्र ने वे, वेदांत विद्या का निरूपण किया आद स्वर्ण आश्रम वर्णिता क्रिया कृपादित शुद्ध मानस्य तत्पूर्वत साधन समश्रयत सदगुरुमात्म लब अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो धर्म है उसका पालन करके अंतकरण को पहले शुद्ध कर ले कोई व्याख्यान सुन के आये डोंडी पिट गई गाना गा लिया मैं तो तीन लोक का करता मैं हूँ तीन लोक का स्वामी कै भ्रम ऐसे कोई भ्रम नहीं हुआ करता है ना? कि मैं तो तीन लोक का करता मैं तो तीन लोक का स्वामी आ, आ, आ, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ ये गाने से किसी को वेदांत का ज्ञान हो जाता हो सो बात नहीं है ये एक विद्या है तो नारायण भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि पहले बाह्य रूप से साधन की प्रकृति है पहले बाहर होता है और उसका फल भीतर जाता है आप ये बात समझ लें आपने तुलसी का पत्ता खाया और उससे क्या फायदा हुआ कि जुकाम अच्छा हो गया या मलेरिया उतर गया तो ये तुलसी के पत्ता खाने का तुलसी दल का कोई फल नहीं है tulsi dal